ये इसके पहले जो है आया था भूत जया भूतया किसमें था चवालीस में था, था क्या तो भूतों में भूतों पर विजय नहीं और पहले था में तो चौवालीस में था भूत जया।, भूत जया भूतों पर विजय प्राप्त होती है वहाँ भूतों के पांच रूप थे स्कूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयन और अर्थवंस्तु तो भूतों के पाँच रूप बताए थे उनमें संयम करने से क्या होता है भूत होती है भूतों के पांच रूप बताए थे यहाँ पर इंद्रियों के पांच रूप बताए हैं जैसे भूत के पांच रूप हैं भूत के उन पांच रूपों में संयम करने से भूतों पर जय प्राप्त होती है वैसे यहाँ पर इंद्रियों के पांच रूप कह रहे उनमें संयम करने से क्या है इंद्रियों पर जय प्राप्त होती है तो देखिए इंद्रियों के पांच रूप कौन है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवस्त तो पांच रूप हो गए किसके पास रूपये इंद्रियों अर्थवत्में संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है ये किसके पास रूप है इंद्रियों के। और आगे देखेंगे तो पहले इसमें ग्रहण है ग्रहण को ध्यान देंगे सामान्य विशेष आत्मा शब्दादिल ग्रहिया सामान्य तथा विशेष रूप वाला शब्दादि विषय ग्रह है ग्रह कर इंद्रिय ग्रह है ध्यान देंगे सामान्य तथा विशेष रूप वाला कौन शब्दादि विषय ग्रह है यहाँ पर देखो सामान्य रूप और विशेष रूप को ध्यान देंगे सामान्य से यहाँ समझ लेंगे जाति जिसको वैसे है ना तो शब्द में क्या रहेगा शब्दत्व शब्दत्व उसका सामान्य रूप हो गया और विशेष रूप हो गया जो सामान्य का आधार शब्द ऐसा ठीक है एक जगह का औपचारिक अर्थ करना ही पड़ेगा जो वाला नहीं है ना, तो सामान्य तथा विशेष रूप वाला सामान्य क्या हुआ यहाँ पर शब्द कौन हुआ शब्द मतलब सामान्य का धर्म और विशेष का अर्थ धर्म सामान्य का अर्थ है धर्म और विशेष का क्या अर्थ है तो सामान्य विशेष रूप वाला शब्द आदि आदि शब्द स्पष्ट रूपंध है और शब्दादी किस से क्या लेंगे शब्द स्पर्श रूप रंध आदि से स्पर्श रूप तो ये धर्म हो गए सामान्य और धर्मी हो गया विशेष से और शब्दादी जो है ये उपलक्षण से लक्षणा से बोध करायेगा घटाधी का भी किसका बोध कराएगा हाँ मतलब शब्दादी के आश्रय जो घटाधी विषय है उनका भी बोध कराएगा बात में शब्द स्पर्श रूप गंध तो वो हो गए इनके आश्रय विषय का भी बोध कराएगा तो सामान्य तथा विशेष रूप वाले शब्दादी तथा घटाधि पदार्थ इंद्री कराए हैं जैसे कि जब घटाधि कहेंगे तो सामान्य क्या हुआ और विशेष सामान्य हुआ घटत में और विशेष क्या हुआ घटधर्मी घट जन्मी हुआ ना तो सामान्य तथा विशेष रूप वाले <laughs> <laughs> को बताया लेकिन सूत्र में तो ग्रहण बताया है, है? तो ग्रहण ग्रह दसियों के होने पर ग्रह दृष्यो में हमने बताया था वृत्तियाँ किसकी होती है अंधाकरण और अंधाकरण की वृत्ति चक्षुवाली इंद्रियों के बिना होती है हमेशा इसलिए जो है ना कि की वृत्ति चट्टु आदि इंद्रियों के द्वारा होती है इसलिए यहाँ पर इंद्रियों की बच्ची से उन वृत्ति में। अंताकरण की इंद्रियों के द्वारा होने वाली वृत्ति को ग्रहण कहा जाता है तो उन, उन, उन कितने शब्दादी में शब्दादी और घटाधि में अंताकरण की इंद्रियों के द्वारा होने वाली वृत्ति ग्रहण है या इंद्रियों के द्वारा होने वाली अंताकरण की वृत्ति सर जाएगा इंद्रियों के द्वारा होने वाली अंताकरण की वृत्ति ग्रहण है या इंद्रियों के द्वारा होने वाले अंताकरण का वित्तीकार परिणाम रहा है मतलब तो अंताकरण का वित्तीयकार परिणाम ही तो वृत्ति है और उसको क्या कहा गया ग्रहण वृत्ति कर्त हो गया ग्रहण ग्रहण कर तो बातें होंगे अंताकरण का वित्तीयकार परिणाम ही तो ज्ञान है अब ये जो वित्तीय आकार परिणाम हो गया न क्या तब सामान्य मात्र ग्रहण कारण या सत्य लेना है वही आपको ग्रहण सत्य क्या नहीं नो ग्रहण कर रहे ज्ञान और वह ग्रहण या वो वित्तीय वह ग्रहण सामान्य मात्र सामान्य मात्र को ग्रहण करने के स्वभाव वाली नहीं है आकार वाले स्वभाव वो ग्रहण सामान्य मात्र को ग्रहण करने के स्वभाव वाला नहीं है या ये वह ग्रहण सामान्य मात्र को विषय करने वाला नहीं है सामान्य मात्र को विषय करने वाला हमने हाँ बताया यार सामान्य से क्या लिया गया है यहाँ पर जाति उसमें मतलब धर्म में धर्म है ना नैया क्या कहते हैं उसको जाति यहाँ सर्व शब्दों में धर्म से ले लेंगे है ना सिर्फ कहीं कहीं जाती होती कहीं कहीं जाती से गुजुका होती तो सामान्य से धर्म वापसी को लेना ऐसा तो सामान्य से ले लेंगे धर्म और विशेष से क्या लेंगे धर्मी बौद्ध ऐसा मानते हैं कि ये जो है ना ये को भी करती है, को भी करती है तो को भी नहीं करती है तो उनके अनुसार क्या है कि जब शिक्षु इंद्र से ज्ञान होता है तो वृत्ति वहां पर सामान्य को विषय करती है अर्थात घटत्व को ही विषय करती है घट को विषय नहीं करती है और शब्द इस पर आकार की जब वृत्ति होती है तब ज्ञान शब्द को ही विषय करता है इन सामान्य मात्र को ऐसा कौन मानते हैं तो ध्यान तो देंगे उनका ये कहना है कि शब्द ये इंद्रियों के द्वारा क्या होता है नी ज्ञान से ज्ञान केवल सामान्य ज्ञान केवल सामान्य को विषय करता है है, ज्ञान केवल सामान्य को विषय करता है मतलब ज्ञान केवल सामान्य का बोध कराता है विशेष को विशेष नहीं करता मतलब विशेष का बोध नहीं कराता तो विशेष का बोध कैसे होता है वे कहते हैं बोध मन के द्वारा किसके द्वारा अनुव्यवसाय तो इस पर भाष्यकार का कहना है कि जब चक्षु के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं हुआ इंद्रियों मतलब इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान ने जिसको प्रकाशित किया इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान ने जिसको विषय नहीं किया तो मन से उसका अनुव्यवसाय हो पाएगा जैसे शिक्षण तो होता है घट ज्ञान वन का होने वाले घट ज्ञान का विषय क्या है घट और घट ज्ञानवान अहम इस प्रकार होने वाले अनुव्यवसाय का विषय क्या है ध्यान देंगे अनुव्यवसाय घट ज्ञानवान अहम इस प्रकार होता है इसका विषय है घट और ध्यान देंगे अनव्यवसाय का विषय घट ज्ञान और घट घट भी, भी, भी, गे गे। भी, भी, भी, भी है व्यवसाय ज्ञान का विषय भी अनव्यवसाय ज्ञान का विषय बनता है अन व्यवसाय का विषय व्यवसाय ज्ञान तथा व्यवसाय ज्ञान का विषय दोनों विषय बनते हैं तो व्यवसाय ज्ञान के द्वारा घट का ज्ञान हुआ ना व्यवसाय ज्ञान ने घट विषय किया तो अनुव्यवसाय व्यवसाय को विषय करेगा और किसको विषय करेगा व्यवसाय विषय घटकू अब व्यवसाय ज्ञान में जिसको प्रकाशित किया ही नहीं व्यवसाय ज्ञान का जो विषय हुआ ही नहीं तो अन व्यवसाय ज्ञान का वो विषय बनेगा यही कहना चाहते हैं अपं सत्य लेना है कि वो ग्रहण ग्रहण का वृत्ति या ज्ञान ग्रहण सामान्य मात्र ग्रहण सामान्य मात्र को विषय करने वाला ग्रहण सामान्य मात्र को विषय करने वाला मतलब ग्रहण सामान्य मात्र को ग्रहण करने का स्वभाव वाला नहीं ग्रहण तो सामान्य मात्र को विषय करने वाला नहीं है आप भी देखो इसको समझाते हैं इंद्रियण अनालोचिका सा इंद्रियण अनालोचिका सा विषय विशेष मनसा कथम अनुद्योगी स्थिति तो बौद्ध के अनुसार क्या है कि सामान्य मात्र को ही विषय करता है कौन ग्रहण ग्रहण अथल ज्ञान और विशेष को विशेष नहीं करता है तो वही बताते हैं की द्वारा विशेष क्योंकि इनके मत में इंद्रियो जो है सामान्य मात्र को विषय करती है विषय विशेष को विषय करती है विषय तो दोनों है सामान्य भी विषय है और विशेष भी विशेष तो इंद्रियण अनालोचिका इंद्रियों के द्वारा अज्ञात का विषय विशेष वशेष मनसा कथम मन के द्वारा कथम मन के द्वारा होने वाले अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कैसे होगा मन के द्वारा होने वाले ज्ञान का विषय कैसे होगा अनुव्यवसाय इंद्रियों के द्वारा अज्ञात क्योंकि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान बौद्ध मत के अनुसार सामान्य मात्र को विषय करता है विषय विशेष को विषय करता है तो इंद्रियों के द्वारा अज्ञात होगा विषय विशेष या अज्ञात होगा तो इंद्रियों के द्वारा अज्ञात से मन के द्वारा होने वाले अनव्यवसाय का विषय कैसे होगा जब मन से बताइए तो अब मन के द्वारा होने वाले अनव्यवसाय का विषय विषय विशेष कब हो जाता है जब इंद्री उसका भी जब वो भी इंद्री के इंद्री जन्म वो भी इंद्रिय ज्ञान का विषय हो ज्ञान का विषय वो या इंद्रिय जन ज्ञान उसको प्रकाशित करमाना बढ़ेगा ना तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि जो वृत्ति या ग्रहण है इंद्रियों से होने वाला जो वृत्ति है या ग्रहण है वो केवल सामान्य को विषय नहीं करता है बल्कि सामान्य और विशेष धर्म गति दोनों को विषय करता है ऐसा चलिए अरे स्वरूप अब इसमें क्या हो गया देखो तो इन्होंने किसको बता दिया ग्रहण ग्रहण कर्त क्या हो गया वृत्ति ग्रहण कर् क्या हो गया इंद्रियों के द्वारा होने वाला अंतःक्रिया का विषयाकार परिणाम वृत्ति ग्रहण हो गया अब इसमें दूसरा क्या है स्वरूप ग्रहण के बाद स्वरूप है तो स्वरूप को समझिए स्वरूपम पुनः स्वरूप को खुन समझाते हैं स्वरूप से ले सब इंद्रियों को है ना hmm. इंद्रियों का प्रथम रूप ग्रहण ग्रहण कर्त क्या हुआ वृत्ति जो इंद्रियों की वृत्ति होती इंद्रियों से जो इंद्रियों से जो वृत्ति होती है या इंद्रियों से जो अंतःकरण का वित्तीकार परिणाम होता है वो हो गया इंद्रियों का प्रथम रूप इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण का जो वित्तीय परिणाम होता है वो क्या हो गया इंद्रियों का प्रथम रूप और इंद्रियों का दूसरा रूप क्या है तो उसको बताते हैं दूसरा रूप स्वरूप है और वो स्वरूप क्या से बताया जा रहा है प्रकाश आत्मो से प्रकाश रूप बुद्धि सत्तु तो यहाँ पर बुद्धि सत्तु कार्य है अच्छा तो तो तो तो बुद्धि सत्तु अर्थ है यहाँ पर महात ठीक है उत्पन्न उसको बुद्धि ना पुनः प्रकाश रूप कौन होगा महात सामान्य विशेष हो और क्या है अयुप सिद्धा अवयोगगत समूहो द्रव्यम इंद्रियम तो प्रकाशात्मो बुद्धि प्रकाश रूप बुद्धि सत्व का प्रकाश रूप महत्व का आगे देखेंगे अयुक्त सिद्ध अवयोग का जो अवयव है त्रेणु के अवयव है कैसे अवयव है अपृथक सट के अवयव ऐसे है नृथक सिद्ध अवय है पृथक सिद्ध तो ऐसे अलग अलग जिसे दो घट पर काफ में रख दो एक समूह के अवयोगी गट ये कैसे अभियोग कारण जहाँ पर है वहाँ पर कैसा अभियोगे आप यहाँ पर देखिए आयुष सिद्ध दे अवयोग है ना यहाँ पर देखिए लिख लो चाहे आप लिख लो अपृथक सिद्ध अवय रूप का साहंकार अपय रूप का अपिके कार्य रूपेणा अनुगत कार्य रूपेण अनुगतः अब इसको समझने का प्रयास कीजिए तो अब देखेंगे पुनः प्रकाश रूप बुद्धिशत्व का बुद्धिशत्व का क्या है महत्व महासत्व है ना अब ध्यान देंगे पंक्ति लगाने के लिए अध्ययन कर लेंगे आपके परिणाम का इसका अध्ययन करेंगे हाँ प्रकाश रूप बुद्धि तत्व का परिणाम या प्रकाश रूप महातत्व का परिणाम महातत्व का परिणाम क्या है बोलो महातत्व से क्या उत्पन्न हुआ तो महातत्व का परिणाम क्या होगा अहंकार तो अहंकार हुआ ना अब ध्यान देंगे तो उसमें भी अहंकार भी तीन प्रकार का है सात्विक राजा सर मत जिसमे से इंद्रियों की शक्ति होती सात्विक अहंकार से चंद्रियों की शक्ति किससे होती है तो सात्विक अहंकार भी किसका परिणाम है महातों का परिणाम है और वो कैसा है अप्रथक सिद्ध अवय रूप अथक अवयवरूप कौन है साहंकार आप कौन हुआ हाँ मतलब सात्विक अहंकार जो होंगे ना अवयोग वो अप्रथिक्षित होंगे तो आपको अवय रूप सात्विक अहंकार में अनुगत लिखा है ना अयुप सिद्ध अवयवर्थ क्या हुआ आप रूप में अवय भेद का अवय भेद का अवयविशेष अवय विशेष अहंकार तो सात्विक अहंकार में अनुगत है कार्य रूप से रहने वाला कार्य रूप से अनुगता ध्यान देंगे कि जैसे देखिए जिस समय मिट्टी से घट बन गया मिट्टी से क्या बन उस समय घट मिट्टी में कैसे रहगा कार्य रूप घट जब मिट्टी से घट बन गया तो घट मिट्टी में कैसे रहता है तो जब सात्विक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई तो कार्य कारण में रहता है सात्विक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई तो इंद्रिया सात्विक अहंकार में कैसे रहेंगी? अच्छा अब मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ या कपाल ऐसी घट उत्पन्न हुआ तो कपाल ऐसी घट उत्पन्न हुआ तो घट के अवय कौन कह जायेंगे कह जायेंगे ना अच्छा संतुष ए पट उत्पन्न अवयव कौन जाएंगे तो ऐसे ही ध्यान देना तो यहाँ पर जो आप अवय रूप कौन सात्विक शास्त्री के अहंकार और उसमें ये किस प्रकार रहेगा ये इंद्री कार्विक रूप से जब सात्विक इंद्रिया उत्पन्न हो जाएंगी तो इंद्री किस रूप से रहेगी कार्यवृक्ष रहेगी कार्य रहेगी और ये ध्यान देंगे की यह अहंकार का कार्य क्या है इंद्रिय ना तो इंद्री में भी क्या है इंद्रिय में भी अहंकार रहेगा क्योंकि अहंकार करता है। मिट्टी के कार्य घट में क्या रहता है मिट्टी। तो अहंकार के कार्य इंद्रियों में क्या रहेगा अहंकार तो उसमें जो अहंकार रहेगा उसके अवयव होंगे वो आपसिक अवयव होंगे ऐसा तुम विचार कर लेना तो आपसक्ति अवयव रूप से सात्विक अहंकार में कार्यरूप के अनुगत या कार्य रूप से विद्यमान कार्य रूप से विद्यमान समूह रूप द्रव्य इंद्रिय समूह रूप द्रव्य क्या है इंद्री, इंद्री क्या है समूह रूप द्रव्य है इंद्री पंक्ति लगाने का प्रयास कीजिए प्रकाश रूप महात का परिणाम परिणाम को बोला ना मैंने प्रकाश रूप महात का परिणाम आप सत्य अवयवरूप सा अहंकार में कार्य रूप से विद्यमान कौन विद्यमान इंद्री है ना किसने विद्यमान तब्रक्षिका तब्रक्षिका। आ, वो कैसा है आप रूप है और किसका परिणाम है वो मातत्व का तो पंक्ति लगाने के लिए दूसरे के बाद किसका बुद्ध हमने परिणाम परिणाम का अब एक शब्द इसमें है सामान्य विशेषयोग हो और विशेष का समूह सामान्य विशेष का समूह रूप द्रव किसका सामान और विशेष का, विशे का, विशे का समूह रूप तो सामान्य और का समूह ऐसा समझे इंद्रिय जो है ना इंद्रियों में जैसे इंद्रिय में तो धर्म रहेगा क्या धर्म रहेगा तो धर्म रहेगा और इसका नियत विषय क्या है सब एक ऐसा देखो सभी इंद्रियों के अलग अलग कार्य है ना तो वृत्ति करता है कार्य तो नियत वृत्तित्व तो एक धर्म उसमें क्या आएगा नियत वृत्तिकत हैियत कार्य वाली कौन है इंद्रिया है तो नियत नियत वृस्तित्व अथवा नियत रूपाधि विषयत्व कह सकते हैं नियत रूपाधि विषयत्व को समझेंगे नियत रूपाधि विषय वाली कौन है इंद्रिय नियत रूपादी विषय वाली इंद्री है तो नियत रूपाधि विषयत्व किसने रहेगा इंद्रियों में रहेगा तो नियत रूपादी विषयत्व कितने हैं इंद्रियों में और ज्ञान के प्रति कारण कौन है इंद्री।, इंद्री तो कारणत्व किसमें रहेगा ज्ञान के प्रति इंद्रिय कारण है तो कारणत्व रहेगा इंद्रियों में और नियत रूपाधि विशेषत्व किस में रहेगा तो कारणत्व तो और नियत रूपाधि विषयत्व में आप सामान्य को बताइए और विशेष को बताइए अलग अलग सामान्य तो हो गया वो क्या है कारणत्वत्व तो सभी सामान्य है ना और नियत रूपाधी विशेष तो क्या हो गया विशेष यहाँ पर सामान्य विशेष करनी नहीं हुआ यहाँ नहीं हुआ ना धर्म लग्न यहाँ नहीं हुआ सामान्य विशेष का यहाँ सामान्य हो गया कारणत्व तो सभी इंद्रिया ज्ञान के प्रति कारण है वो कारणत्व सभी इंद्रियों का धर्म हो गया तो कारणत्व सभी इंद्रियों का सामान्य धर्म हो गया और नियत रूपाधी विशेष तो कैसा धर्म हो गया विशेष तो ये है इंद्रियों में है ना में। तो सामान्य विशेष का समूह रूप द्रव्य इंद्रिय कहना चाहिए दोबारा लगायेंगे पुनः प्रकाश रूप महात का परिणाम आप में कार्य रूप से विद्यमान सामान्य तथा विशेष कहा समूह रूप द्रव्य समूह रूप द्रव्य इंद्री को स्वरूप कहा जाता है, है? समूह तो रूप द्रव्य इंद्रिय को ये स्वरूप तो स्वरूप क्या हो गया इंद्री इंद्रियों के स्वरूप में स्वयं इंद्रिया इंद्रियों के स्वरूप में क्या स्वयं इंद्रिया रूप से विद्यमान है अब देखेंगे इंद्रियों का तीसरा रूप क्या है तेसाम तृतीय रूप हम तेसाम से क्या लेना इंद्रिया इंद्रियों का तृतीय रूप क्या है अस्थिता लक्ष्मणों अहंकारा अस्थित रूप अहंकार अहंकार क्या जाता पहले गुरु सूत्र बच्ची दिन बच्चे बात है इसमें अस्मिता तो बोलना क्या अभिनिवेद आप बोल रही अस्मिता बोलो अभी अस्मिता क्या है दर्शन शक्ति जो एक आत्मता हाँ दृप शक्ति और दर्शन शक्ति की एक रूप का वो क्या कहते हैं अस्मिता कहते हैं तो यहाँ पर अस्मिता रूप अहंकार बताया गया है ना है पर पर तीसरा रूप क्या है यहाँ पर अस्मिता लक्षण अहंकार अस्मिता लक्षण अहंकार करते हैं तो ये अहंकार जो है ना ये जो महत्व लेना है अश्मि ऐसा जो बृत् उठती है ना तो वो लेना है यहाँ पर अश्मि अगले दिन अस्मिता को ठीक विचार करके आइएगा तब बताएंगे इंद्रियों का तीसरा रूप क्या है अस्मिता लक्षण अहंकार अस्मिता रूप अहंकार तो ये इंद्रियों का कौन सा रूप हो गया रूप हो गया। इसको फिर अगले दिन फिर बताएंगे सबसे सामान्य इंद्रिया विधेका सबसे यहाँ से क्या लेना है से सामान्य लक्षण अहंकार से। सामान्य रूप क्या है यहाँ पर अस्मिता लक्षण अहंकार से। अस्मिता लक्षण अहंकार हो गया सामान्य तो उसका और, और उसका विशेष कौन हो जायेगी इंद्रिया जैसे ध्यान देंगे तन मात्राएं हो गई सामान्य और तन मात्राएं हो गई सामान्य और उसका विशेष हो गया भूत यहाँ पर सामान्य पद हो गया किसके लिए कारण के लिए जैसे देखना मिट्टी से घट सराव आदि विविध पदार्थ उत्पन्न हो गयी तो मिट्टी सामान्य हो गई और विभिन्न पदार्थ क्या हो गयी विशेष हो गए तो अहंकार से इंद्रिया और तन मात्राएं उत्पन्न हुई तो अहंकार क्या हो गया सामान्य हो गया और इंद्री कैसी हो गई विशेष चत से अर्थ है अहंकार सामान्य अहंकार की विशेष रूप इंद्रिया है सामान्य अहंकार की विशेष रूप क्योंकि अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ इंद्री तो सामान्य अहंकार की विशेष इंद्रियां है अस्मिता लक्षण अहंकार को तो बताए मे झाकरे है चतुर्थम रूपम इंद्रियों का चौथा रूप बता रहे व्यवसायत्मा का प्रकाश क्रिया स्त्री शिला गुणा है यहाँ व्यवसायत्मा का व्यवसाया खुद व्यवसाय अय महत परिणता व्यवसाय पर व्यवसाय पर, पर महतत्व परिणता व्यवसाया अपर पर्या महा परिणता व्यवसाय का अपर पर्याय कौन है महातत्व व्यवसाय का दूसरा पर्याय अपर पर्याय मतलब दूसरा पर्याय क्या है महातत्व तो महातत्व रूप से परिणत महातत्व तो रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाले कौन तो गुण गुण का ही सब कुछ परिणाम है प्रकृति क्या है त्रिगुणात्मक है गुण है और वो किस रूप में परिणाम को प्राप्त होती है पहले महात्व रूप ऐसी प्रकृति का पहला परिणाम महातत्व है न चतुरा तो तीन गुण है लगाइए चतुर्थम रूपम कस्य चतुर्थम रूपम इंद्रिया नाम इंद्रिय का चौथा रूप व्यवसायत्मता का अर्थ है व्यवसाय के अवसर पर आये महातत्व रूप ऐसी परिणाम को प्राप्त होने वाले कौन गुण महातत्व रूप ऐसी परिणाम को प्राप्त होने वाले कौन गुण और किस स्वभाव वाले लोग वे गुण है प्रकाश क्रिया तथा स्त्री स्वभाव वाले महात्व रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाले प्रकाश क्रिया तथा स्थिति दुभाव वाले गुण इंद्रियों का चौथा रूप इंद्रियों का चौथा रूप महात रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाले प्रकाश क्रिया तथा स्थिति दुभाव वाले गुण है लगे उनकी लगी ऐसा सहंकाराणी इंद्रियाणी परिणाम सहंकाराणी इंद्रियाणी ऐसा परिणाम अहंकार के सही इंद्रिया जिनका परिणाम अहंकार के सही इंद्रिया किसका परिणाम है किसका परिणाम है बोलो है ये गुण है ना? अब गुण कैसे हैं? महा तो। ये महा से परिणाम को प्राप्त होने वाले यहाँ महा से तो महा से क्या हुआ अहंकार अहंकार से क्या हुई इंद्रिया कुल मिलाकर सब गुणों का ही परिणाम है ऐसा ऐसा गुणानाम की अहंकार के सही इंद्रिया जिन गुणों का परिणाम है तो यहाँ पर चतुर्थ रूप क्या हो गया गुण हो गए जो इंद्रियों में अनुगत रहते हैं ना सभी कार्यों में त्रिगुण अनुगत रहते हैं तो गुण हो गए पंचम रूपम गुणेश्वत्व पंचम रूप क्या है गुणेश गुणों में अंगत जो गुणेश गुणों में अनुगत जो पुरुषार्थवत्व करते हैं पुरुषार्थ साधक पुरुषार्थ गुणों में विद्यमान रहने वाला जो पुरुषार्थ साधकत्व है पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला कौन है को को सिद्ध करने वाले तो पुरुषार्थ साधक में गुण पुरुषार्थ साधक तो किसका होगा गुणों का तो इंद्रियों का पंचम रूप बता रहे हैं गुणों में अनुगत रहने वाला जो पुरुषार्थ तत्व है या पुरुषार्थ साधकत्व है पुरुषार्थ साधकत्व कौन सा रूप हो गया पंचम पंचम गुणों में अनुगत रहने वाला जो पुरुषार्थ तत्व है वो हो गया पंचम रूप हो गया किसका पंचम रूप हो गया इंद्रियों अब देखेंगे पंच सू एतेसू एतेसू इंद्री सु। एते सु, पंच सु, इंद्री पंचुंद इन पांच इंद्री रूपों में इन पांच रूप रुख, इंद्री रूपों में यथा क्रम से संयम करके तो पहले क्या है ग्रहण है फिर स्वरूप है इसके बाद क्या है अस्मिता अस्मिता कर का अहंकार अच्छा। और फिर क्या कर दिया वर्ष वर्ष, तो ये हो ये हो गए ना? इनमें क्रम से, यथा क्रम करते कि क्रम क्रम पंची सु इंद्री सु इन पांच इंद्री के रूपों में यथा क्रम संयम करके नहीं एक मिनट तथ तथ इंद्री रूपेश अच्छा कहाँ हैं एक मिनट पांच इंद्रिय रूपों में यथाक्रम से संयम करके तथतथ है लग जाएगा उन उन पर विजय प्राप्त करके वहाँ भी अन्य हो जाएगा कि इन पांच इंद्रिय के रूपों में यथाक्रम से संयम करके उन उन इंद्री रूपों पर विजय प्राप्त करके ठीक है तथ है ना उन उन इंद्री रूपों में यथाक्रम से विजय प्राप्त करके पंच रूप जयात अच्छा एक मिनट तो हमने जे, जे कृपा नहीं होगा क्योंकि तो पंच रूप आगे आ गया ना तो दोबारा लगाइए फिर अभी ठीक नहीं लगा पाया कोई एक का पंच सूर्य इंद्रियों के इन पांच रूपों में इंद्रियों के इन पांच रूपों में अच्छा ठीक है इंद्री के इन पांच रूपों में यथाक्रम से संयम करके और उन रूपों को जीत कर उन उन रूपों को और पांच रूपों के जय होने के पश्चात ऐसा कर लो उन उन रूपों को जीत कर और पांचों रूपों पर जय होने के पश्चात योगी का इंद्रिय जय प्रादुर्भूत होता है या योगी का इंद्रिय जय सिद्ध होता है योगी का क्या सिद्ध होता है इंद्रिय जय सिद्ध होता है एक नंबर से ऐसा है ना न सूत्र में अस्मिता आया है ना और इन्होंने क्या कर दिया है अस्मिता लक्षण अहंकार कर दिया है तो सूत्र में जब स्वयं ये अहंकार कर रहे हैं यदि भाष में अहंकार नहीं आता तो अस्मिता से अश्मी जो वृत्ति होती है उसको ले सकते थे अश्मी ऐसी वृत्ति होती है न अहमअ्मी तो अस्मिता से क्या ले सकते उस वृत्ति को ले सकते थे लेकिन जब भाषकार स्वयं वहाँ पर अहंकार पर जोड़ रहे हैं तो वो बिट्टी नहीं रहना। अस्मिता कर तो अहंकार ही हो गया कौन हो गया सीधी बात है कौन अहंकार जो की महा से उत्पन्न हुआ वही लेना की जब अहंकार शब्द का प्रयोग करी दिया बिट्टी नहीं लेना आप दोबारा लगाओ इस पंक्ति को तेषाम तृतीय रूपम शेषाम सेना इंद्रियाण इन्द्रियों का तृतीय रूप कौन है अस्मिता रूप अहंकार तो अस्मिता से हो गया अहंकार वो किससे उत्पन्न हुआ महात्ती अब ध्यान देना हमने बताया था कि तन मात्राएं हो जाएंगी सामान्य और उसके उत्पन्न भूत क्या हो जाएंगे विशेष तो ये अहंकार हो जाएगा सामान्य और उससे जन इंद्रिया क्या हो जाएंगी विशेष तो तब तो सामान्य से तो उस सामान्य का वो सामान्य कौन है अस्मित रूप हुआ सामान्य कौन है अस्मित अहंकार उसकी विशेष कौन हो जाएंगी इंद्रिया कार्य विशेष और कारण सामान्य पहले सामान्य विशेष का प्रयोग हुआ एक बार धर्म धर्मधर्मी भाव के लिए शुरू में किसके लिए प्रयोग हुआ धर्म धर्मधर्मी भाव के लिए और बाद में सामान्य विशेष अवय भेदाव ना, तो यहाँ पर सामान्य से लिया था इंद्रियों में जो कारणत्व तो है ज्ञान कारणत्व तो है ना वो तो सामान्य धर्म हो गया और विशेष धर्म क्या हो गया नियत रूपाधि विशेष तो यहाँ पर सामान्य धर्म और विशेष धर्म पहले सामान्य विशेष से धर्मधर्मी और बाद में जो सामान्य विशेष शब्द आया विशे है तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म और अभी जो यहाँ पर सामान्य पर ठीक आया तो यहाँ पर सामान्य आया है कारण के लिए और विशेष आया है कार्य के लिए तो है ना तब से सामान्य सामान्य है कारण के लिए और अविंद्रिया विशेषा ये विशेष किसके लिए है कार्य के लिए सामान्य कारण के लिए और विशेष कार्य के लिए और सामान्य विशेष हो यहाँ जो सामान्य विशेष पद है तो सामान्य का सामान्य है है सामान्य धर्म विशेष विशेष ऐसा और शुरू में जो सामान्य विशेष आया है वो धर्म गर्मी के लिए आया है सामान्य हो गया धर्म विशेष हो गया गर्मी तो तीन बार सामान्य विशेष पद का प्रयोग हुआ है इस भाष्य में और तीनों बार प्रशक प्रसक में उन पदों का प्रयोग हुआ है ओम पूर्ण पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुद